वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंद समसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नित नंदसहोदित श्रीनंद नंदन नंद वंदे राधि का चरणोद गोपीजन सामुक्त पिंद वन मनोहर बांचाकश कृपासीधुव्यवच पति पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति लंग लंग पातम हंग वाचा लंग पंगुंग नम मूकघायत गिरी यदिपातमहंग बंदे परमाधव बृंदीदेव पिया वैकेशवशक्तिपदी देवी सत्व वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नर ची वनोत्तम देवी सरस्वती जो मुदीर संकेतनेथोपदेश गौरी अत्र गुरु भक्ति भक्ति प्रमदा जगद्य धैय सदाभवीष्टदोहम तेतास्पम शिवभृिम शरण्यम भीतातिहां पुनतपालीभूत वंदे महापुरुष ते चरारिंद दुस्तज सुप्री तो लक्षक्ष्यम धर्मीर्ज वचसा जदगा माया गैत्यपीत वंदे महापुरशते चरण यचंदम छटाया विस्फुज किदर्शी पूर्णाग्र सुगर सारूर्ति आराधिका मयि कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सीअद्वैत गदाधर शिवासादी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजानुलित भुजौ कनका बतीर्तन कमलायताक्ष द्विजर जुगध वंदे जगत करो करुणा हुयो करुणुता प्रणमों से गुरुभूँ करुणारणव लोकनाथ बागी सजस्व तम पास बागीसजस्वी लक्ष्मीजस्वी जस्ते हृदय शी तंग सिंह महामजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे विपद हो नीपद संपदो नीबो संपदो विपदो विस्वरण विष्णु संपदो नारायण स्रुति विपदो विस्वरण विष्णु संपदो नारायण स्रुति शिशिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं अपना अपना कर्मफल के अनुसार जिस अवस्था में भगवान आपको रखे हैं इसी अवस्था में प्रसन्न रहो कभी शिकायत नहीं करना जाय विधि राखी राम ताई विधि रही सीताराम सीताराम सीताराम कहियो राधेश श्याम राधेश्याम राधे श्याम राधे राधे कही तुलसीदास जी बताए शिलोभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्पा जी ने बताएं बद्ध जीव स्वाभाविक रूप भगवान से विमुख है एक रास्ता खुला हुआ है पहले भी बताया भगवान की कथा और कीर्तन अप्राकृत आनंदमय प्रसंग सुनते सुनते उसका अंदर में जो कितप कपटता है अनर्थ है सारे दूरीभूत हो जाए और दूरीभूत होने का बाद ही वास्तव हरिभजन शुरू होना संभव है युक्त अवस्था में हरिभजन संभव नहीं होता इट्स नॉट पॉसिबल अनर्थयुक्त अवस्था में हरिभजन संभव नहीं है लेकिन एक काम जरूर हो सकता अनर्थयुक्त अवस्था में अगर किसी भी हालत पूर्व संस्कार सुकृति कुछ है गुरु वैष्णवों का सेवा करने में बहुत इच्छा है और धीरे धीरे कथा भी सुनने का बहुत इच्छा है तो उसका जो अनर्थ है ये ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं वो हट जाए अनर्थ मिट जाने का बाज फिर धीरे धीरे भगवान का कथा कीर्तन इनके सर्व इंद्रियों पर राज करेगा भगवान का जो अपराकृत कीर्तन और कथा भगवान का प्रसंग जीवात्मा का जितना सारी इंद्रियां हैं मन हैं सबका ऊपर प्रभुत्व करेगा सबका ऊपर राज करेगा इसी अवस्था आ जाए तो आर कोई चिंता का बात नहीं इसी कोई सिला को ही शिलाभक्तिवल तीतु को श्री महाराज बार बार बोलते हैं अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राज्य में इंद्रियवन विखे ही जिहायम आदौ स्वयमे स्फूर्ति अद भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान श्रीकृष्ण का सेवा भगवान श्री कृष्ण का धाम किसी भी प्रसंगो ये बद्धजीवों का कंट्रोल का विषय नहीं है बद्दजीव उसको कंट्रोल कर लेंगे हरिम को कर लेंगे सब कुछ कर लेंगे वो कंट्रोल का विषय नहीं है हरिनाम प्रभु भगवान अनंत ब्रह्मांड पर प्रभुत्व करे लेकिन उसका ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं कर सकता नॉट पॉसिबल श्रीमद्भागवत जी महापुराण में भी जो बात हम शुरुआत में कहे उसमें बोले सुंदर भागवत में भागवत जी महापुराण में जे वो क्या है जीवोस्व तत्व जिज्ञासा जीवों का अंदर जो तत्व जिज्ञासा पैदा होता है एक बात तो ये तो पहले हम बता दिए आपको जन्म जन्मलाभ पुंसाम अंतिम नारायण स्त्रि सुखदेव जी वो साई देखो राजन जन्म लाभ परिमे नारायण स्त्रि अर्थात अंतिम कृष्ण स्त्रुति फॉर यू जब अंतिम में हमारा भगवत स्थिति नहीं है तो इसी अवस्था में हमारा क्या गोती होगा उसका कोई ठिकाना नहीं सारे भजन का जो बहादुरी है जितना सारे दादागिरी सब अंतिम में देखा सब जाके जब भगवान का कथा कीर्तन सारे में ऐसा मशगूल हो जाता है उसी समय अंतिम समय में भी उसका हृदय में जीवा में नाम हृदय में चिंतन ये छोड़ के दूसरा चीज नहीं रहे भागवत गीता जी में भी वह भगवान श्री कृष्ण ये बताए जंग जंग ऊपी स्वर्णम भावम त्यजित अंत्य इस वरम जानते हो जो भाव लेकर आप अपना शरीर को छोड़ोगे उसी गोति आपको प्राप्त होगा वेरी केयरफुल अबाउट इट बहुत चिंतित इसलिए जितना सारे पहुंचे महात्मा हर वगैरह रोते हैं ठाकुर क्या आप हमको हम पर कृपा करोगे कृपा तो मिल गया फिर भी रोते हैं जिनका ऊपर जितना कीपा हुआ है उसका ऊपर उतना ही दन आता है हमको कीपा नहीं मिला ठाकुर जी हमारा माफी गिरे हुए इंसान को आप ले क्या माधव बिंदुपुरीपाद जैसे कहा माधविंदुपुरीपात फिर भी माधविंदुपुरीपाद जी राधा रानी का जो वाणी है वो स्पूर्ति हुआ उसका जवान पे जाते समय ऐ दीन दया नाथ ओ मथुरा नाथ कदाबल खबा कदाबल कसे हृदय कातरम इत्यादि जो श्लोक व्याख्या सुनेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वयं भोपात बार बार कहते हैं तुम तो गौरी हो गौड़ो भजन में तुम्हारा जो अंतिम स्थिति अवस्था जब माधव माधवेन्द्रपुरी पाद जी का ये श्लोक तुम्हारा हृदय को पूरा अधिकार कर लेंगे तब सोचोगे आपका गौरी भजन सा एकदम पक्का हो राधा रानी आपको छोड़ेंगे जब राधा रानी का अनुगत्व में हमारा गौरी भजन का प्रसंग आता है फिर भी हम राधा रानी का बात उच्चारण करते नहीं क्यों बुद्ध जीवी का लिए क्या उच्चारण कर नित्यानंद बलोराम का बात बोले पहले फिर वो अगर समझ जाए धीरे धीरे बाद में चल कर, जब समझ में आए तो देखेगा भाई ठीक ही बात है लेकिन पहले नहीं जिसको आप नित्यानंद बोलते हो बलराम बोलते हो नित्यानंद प्रभु इनका भी रासलीला में स्थान है लेकिन नित्यानंद स्वरूप में नहीं बलदेव स्वरूप में नहीं अनंग मंजूरी अनंग मंजूरी रूप में एक स्वरूप में रासलीला में लेकिन ये स्वरूप में नहीं ये तो दूसरी लीला रचा रहे तो जन्मलाभ पर पुंगसाम अंतिम नारायण स्तुति ये पक्का निश्चय कर लो हर वक्त आपका जीवन जिंदगी में भगवत गुरु वैष्णव धाम नाम का स्तुति हर वक्त आपका हृदय में परिपुष्ट भाव लेकर विराजमान है तो आप निश्चय कर लो आपका ऊपर गुरु वैष्णव का जरूर कृपा हुआ है हरिकथा हरिकीर्तन का साथ किसी भी चीज का तुलना मत करो तुलयाम तो नवे लबे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्तों का जो संग है भगवत का प्रसंग है उसका साथ किसी भी चीज का तुलना करो जो अपराध हो जाएगा भगवत का ये सिद्धांत है तुलयाम तो लबे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम स्वर्गो पुनर्भावो जो ये है किसी भी चीज का साथ तुलना नहीं किया जाता है भगवत संगी संघर्ष भगवत संगी भगवत भक्त संग भगवत भक्ति संघर्ष भगवत भक्ति जो संग भगवत भक्तों का जो संघ है उसमें जो कथा का, का जो प्रसंग होता है उसका ऊपर और कुछ नहीं है यही अंतिम अब बोलो कैसे अंतिम अगर सिद्ध हो जाए बोले सिद्ध हो जाए फिर भी यही अंतिम जो सिद्ध बन जाए जो भेरावास सिद्धांत तो ध्यान से सुनना जब आप भजन कर रहे हो अभी इसी अवस्था में इसी अवस्था में आपका लिए श्रवण और कीर्तन जो है ये आपका लिए साधन है साधन है ना? आपका लिए साधन है लेकिन यही श्रवण कीर्तन आगे चलकर आप जो सिद्ध अवस्था में पहुंचोगे ये स्वयं साधो बन जाएगा भक्ति भक्तिपूर्ण तुर्यश्री महाराज बड़े बड़े सब महात्मा लोक प्रभुपाद इन लोग, लोग के लिए हरि कथा की कि हरिकीर्तन ये साधन नहीं है साधन तो हमारा लिए। लेकिन उसका लिए साधो साधो क्यों महाराज साधो तो कृष्ण लीला में सेवा में प्रवेश माने तो समझो सिद्धांतों का भगवान का कथा प्रसंगों छोड़ के सेवा कोई होता है कभी होता ही नहीं अर्थात भगवान का कथा प्रसंगों कीर्तन जो है उसी में उसको सारे सेवा का जो जो परिपाठ्य है उसका जो जो विन्यास है साल उसी में मिलता है भगवान का कथा कीर्तन नाम इसी में इसका सारे सेवा उसी में डूबा हुआ है आपको दिखता नहीं आप देखेगा इसीलिए भगवान का नाम इसको सर्वश्रेष्ठ सेवा बोला गया चैतन्य महापूर्व बताए भागवत में भी ये सिद्धांत तो बताया तन्नाम तो ग्रहण आदि भी भगवान का नाम ग्रहण करना ये भक्ति का अंतिम अवस्था अंतिम भगवान का नाम में सारे सेवा मिल जाता है भगवान का नाम करते करते भगवान का धाम में जितना सारे सेवा है क्या क्या सब भगवान का नाम केदार दारा ही होगा लेकिन इस अवस्था में नहीं अभी नहीं होगा अभी ये साधन रहेगा साधन जितना हरि कथा हरि कीर्तन जितना मजबूत होते रहेगा और साथ साथ में साधु गुरु वैष्णव का सेवा भगवान का सेवा में प्रचेषा तब धीरे धीरे बद्ध अवस्था अर्थात अनर्थ मिट जाएगा उसका बाद धीरे धीरे आगे बढ़ोगे करते करते सतांग आसाधुशंक कर्ते कर्ते शसंगा मम बीर्ज संविदोति हृत्कर्णरसायन कथ तजोसनाशु तो अपवर्ग बत्म श्रद्धा भक्तिरती भक्ति भक्ति श्रद्धा भक्तिरतिणुक्रमीष्यति ऐसा करते करते क्या होगा धीरे धीरे सतांग प्रसंगा साधु संग में हर वक़्त साधु भगवान का प्रसंगो और भगवत भगवत प्रसंग और भागवत भगवत प्रसंग भागवत प्रसंग हो अर्थात भक्त भागवत ग्रंथ भागवत, भागवत, भागवत, भागवत दोनों हैं ये सब प्रसंग सुनते सुनते आप पहुंच जाओगे और कोई चिंता नहीं आज जब हम शुरुआत में श्लोक बोलते हैं काल भी सुने हो याद नहीं रहता आप लोगों का तमादि तमिदेव पुषोपुराण तमालवर्ण सुवता अपार संसार संसारसमुंद्रसे भजामहे भगवतस्विदेव पुषोपुराणम सुहित सुवता अपार संसार तुम भजामहे भगवत स्वरूप वही भगवान श्री कृष्ण अभी आपका सामने प्रकट हुए जो श्लोक देखकर शुरुआत हुआ था इसको व्याख्या करने का जरूरी नहीं है क्योंकि आप जानते ही हो सीधा में इसका अर्थ तो आपका सामने प्रकाशित है विपदो नहीं व विपदो संपदो नहीं व संपदो विपद हो विस्वरणम विष्णु संपदो नारायण स्थिति जो जिसको आप संसारी जीवन में जिसको आप विपद बोल के रोते हों विचार करके संतो लोग देखा नहीं कोई विपद ही नहीं आप तो बेकार में रोते हो और जिसको संपद बोल के बोल आनंद में उछल पड़ते हो तो वो भी आनंद नहीं है वो भी आपको हथकरी लगाने वाला है आप समझ में नहीं आया सो so, विपद हो नहीं व विपदो संपद हो नहीं व संपद हो विपो तो असली विपद तो ये है गुरु बोलते थे पार बार बाबा विपो तो यही है जो भगवान को भूल जाते हैं विपद हो ईश्वरणम विष्णु और संपद हो नारायण स्थिति अंतिम नारायण स्थिति भगवान का स्थिति बने रहे अब हम ये भागवत जी महापुराण का जो चर्चा चल रहा था उसमें इस तक आए थे जो महाराज आत्मदेव जी महाराज आत्महत्या करने के लिए गए थे पहले तो इसलिए खानदान में कोई आपका बाती देने वाला नहीं है कोई लड़का भरका पैदा हो जाए संसारी जीवन आनंद हो जाए तो आनंद तो हुआ नहीं बार बार ये प्रभुपा जी भी बार बार बताते हैं बुद्ध जी बद्ध अवस्था में अपना मंगल का अनुसंधान नहीं कर सकते बद्ध जी बद्ध अवस्था में अपना मंगल का अनुसंधान नहीं कर सकते।, कर सकते किसी भी अलग में संबंध मंगल करने जाए तो उसे हजारों गुना अमंगल को वर्ण करते हैं बुद्ध जीवों का मंगल कौन करेगा एकमात्र गुरु वैष्णव पक्का गुरु वैष्णव जो पक्का गुरु वैष्णव वही आपका मंगल करेगा देखने में लगता हमको इतना डाटते हैं सब कुछ को लेकिन वही मंगल करेगा संसारी कोई आदमी आपका मंगल नहीं करेगा काल चर्चा करते करते इस तक आए थे जो गोकर्ण जी का उपदेश देने का समय हो गया क्योंकि गोकर्ण जी देखे पिता तो रो रहे हैं, पहले आत्महत्या करने के लिए आत्मदीप गए थे कि हन में बाती देने वाला नहीं अब बाती देने वाला आ गया तो अभी बोलता है ये खानदान में हमारा ये खानदान उजारने वाला लड़का आया है और उसको लेके क्या करें महाराज तो तुम्हारा कोई विचार नहीं था जब संत बोला था महाराज तुम्हारा सात जन्म में नहीं है पुत्रो तो तुम क्यों क्यों इसलिए ऐसा बोला था पुत्रम देही बला जोर जबरस्ती देना पड़ेगा आपको नहीं तो आपका समझा आप तो हत्या में महाराज सुंदर प्रसंग आएगा अब विचार करके देखना जब चित्रकुति महाराज का इतना पत्नियां हैं लेकिन एक भी संतान नहीं किसी कर्मफल होगा तब तो वो ऐसा दुखी कि क्या मानो इतना उसका स्वभाव अच्छा है लेकिन एक छोटे से कारण बहुत दुखी तो उसी समय में उसी समय में उसी समय में अंगीर आषि प्रकट हो गए प्रकट होके जब बोले राजन आप दुखी क्यों हों आप सब बता दिए महाराज तो हमारा ऐसा ऐसा हालत है वो जानते ही हैं इसलिए तो आए हैं समाधान करने के लिए बोले इतना इसके अंदर में भक्ति छुपा हुआ है थोड़ा बहुत इसको धक्का लगा दे हो जाएगा <laughs> धक्का जरूरी है तो बाद में बोले हमको किसी भी हालत से आप, हमारा संतान नहीं ऋषि ने संतान का व्यवस्था कर दिया बोले जोगो करा के बोले ये चारू इसको पायस इसको अपना प्रधान पत्नी को रानी को खिला दो तो हो जाएगा और जाते समय एक बात बोला था उसको ध्यान नहीं दिया चित्रों के तो दुनिया को चलाते हैं सात दीप को इतना कितना बड़ा बुद्धिमान होने से सात दीप को चलाता है बोलो लेकिन इतना बुद्धि उसका नहीं आया जाने का समय में छोटा सा बात बोल के गया राजन तुम्हारा हर्षो शोक प्रदो एक संतान होगा वो ध्यान नहीं दिया संतान होगा बस आनंद के मारे उछल पर वो जो बात बोला राजन तुम्हारा हर्षो शोक प्रदो संतान पैदा होगा तो ध्यान नहीं दिया इसका माने क्या है आगे चल के उसका अक्के हुआ महाराज किस लिए यह बोला था संतान तो हुआ लेकिन विपत्नियां जो है विपत्नी जो है प्रधान रानी का इनके बीस दे दिए दूध का साथ इसमें बच्चा मर गए इस समय राजन इतना बड़ा अधिश्वर है पूरा पृथ्वी का राजा है चित्रों के तु की मामूली बात नहीं है वो ऐसा फूट फूट के रोया कि पृथ्वी धरती भाग हो जाए सहन नहीं होता चल नहीं सकता इधर से जब सोला है पागल का भी इधर से उधर गिरता है इधर से उधर पागल का माफी खावा और फिर ऐसा हालत हुआ फिर उस समय ओषि फिर आए जब जीवात्मा सोया हुआ था जैसे चैतन्य महाप्रभु था कैसे शिवा संगीना में प्याद है वाले भक्तिवाल तीर्थ बहुत बार बो, बोलते हैं शिवा संगीना में जो कीर्तन चल रहा है महाप्रभु का संकीर्तन रास तो सिवास का लड़का जो है पधर गया अंतर में तो महाराज ऐसा बा, वो ये, अ, मन अंदर महल में उनका ये पत्नी और जितना सारे रिश्तेदार है वो तो ऐसा हालत है कि जीना मुश्किल है लेकिन शिवास पंडित का कानों में थोड़ा हल्ला गुल्ला आया तो अंदर गया क्यों क्या बात है बोलो क्या बात है देखो लड़का बोलो जो हुआ है वो हुआ है ठीक हुआ है चुपचाप एकदम बात नहीं करना मेरा प्रभु का संकीर्तन रास चल रहा है उसे में जरा सा भी कुछ हो तो हमको आप देखोगे नहीं दोबारा सारे लड़के हमारे चुप हो गए चुप तो रह नहीं जाए महाराज ये तो ऐसा कोई बात नहीं मामूली लड़का चला गया तो अंदर में तो रोता ही है और उस समय क्या हुआ जब चैतन्यमा को बार बार बोल रहे अरे महाराज आज आनंद क्यों नहीं हो रहा है शिवास अ कुछ नहीं है प्रभु कीर्तन करो कीर्तन चले बार बार प्रभु क्या हुआ है बताओ आज आनंद नहीं हो रहा है तब एक भक्त ने बता दिया प्रभु क्या कहे शिवास जी का लड़का पथ अरे शिवास का लड़का पथर गया हमको बोला नहीं वो तो स्वयं परमात्मा है स्वयं भगवान है लीला रचर है फिर लड़का को सामने लाए सामने ला दिया और इधर हाथ के और बता ए जीवात्मा क्यों जा रहे हो क्या बात है ये पिता ये संसार कितना सुंदर है इसे छोड़ क्यों जा रहे हैं शिक्षा देने के लिए संसार जीवात्मा ने उत्तर किया जीवात्मा आया जो चला गया तो फिर आया चैतन्य आपको भले महाराज कौन किसका पिता है हैं कौन किसका माता है इधर मेरा जितना दिन तक वो लिखा हुआ था हो गया मेरा छुट्टी अब हमारा ड्यूटी खत्म हम चले दूसरा जाएगा यही चक्कर है लेकिन कोई समझे कोई समझे नहीं अगर समझे तो उसका तो भगवत प्रति कोई कष्ट की बात नहीं हम लोग तमाम दुनिया का साथ संबंध जोड़ के रखे हैं जबकि हमको पता है ये सब चीजों का साथ हमारा संबंध नित्य नहीं या पत्नी धर्मपत्नी हो या अधर्म पत्नी हो कुछ भी अधर्म पत्नी भी होते हैं किसी का साथ हमारा संबंध नित्य नहीं लड़का लड़की कुछ भी ऐसा ऐसा सब घटना है सुनोगे तो हैरान हो जाओगे चाकदा में एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन उसका उमर बहुत बढ़ गया उन्होंने अंतिम में क्या किया अपना बेटा बेटी में अपना जितना सारे जितना सारे संपत्ति था यहाँ तक कि मकान बाड़ी सब भाग करके सब संपत्ति दे दी जब दिया पहले तो इतना इज्जत करता था पिताजी खाओ नहा आपका तबीयत कैसा है अब जब दे दिया उसका बाद उसको पूछ भी नहीं है पूछता भी नहीं है लात लगाता है वो क्या करे बेचारा बुद्ध वृद्ध अवस्था है वो चाकदा स्टेशन में बैठ बैठ के रो रहा है महाराज हमको तो पता नहीं था हमने तो विश्वास करके सब दे दिया अब देखो हमको पूछता भी नहीं है कुछ देता लाठी लगाता हम कहाँ जाए अभी कहाँ जाए बोलो ऐसा स्थिति है संसार का स्वार्थी पूरा तमाम संसार स्वार्थी है एक मंदिर में अब देवी जी का पूजा चल रहा है वो याद आ गया कह दे अच्छा लगेगा भवानी देवी जी का मंदिर है वहां एक माता जी आके एक घड़ा पानी लेके देवी जी का सर पे चढ़ा दे और चढ़ा के एकदम लंबा दंडवत करके हे भवानी मैया एक काम कर मेरा मैया इतना दिन से अशुष्ट है उसको उठा ली जल्दी अरे महाराज उसको एक ही लोहता बैठी है जो माँ बुढ़ी इतना सुंदर है बूढ़ी सारे उसको दे दिया जमात को सारे दे दिया फिर वो जाना तो है ही है तुम भी जियोगे नहीं हम भी जियोगे नहीं भवानी मैया तेरा चरण में ये विनती है पानी दे दिया और जवा दे पुष्प दे दिया और महाराज माँ को उठा ले जल्दी हम तो गया हमारा कानों में आया हम तो हैरान हो गए महाराज ये भी होता है कभी पशुओं में भी तो ऐसा नहीं होता एक बंदर मर जाए तो घूम घूम के आता है बच्चा मर गया खा ऐसा साथ ही है समाज इसीलिए सावधान रहो तमाम दुनिया का साथ संबंध जोड़ के रखे हो जो आपका कोई काम का नहीं लेकिन जो भगवान आपका साथ अनंत काल के लिए आपका साथ है हम काल भी बताए थे भगवान का साथ आपका नाता काटना संभव नहीं है ये बात है आप स्वीकार करोगे ना स्वीकार ये आपका बात है लेकिन नाता कैसे डूढ़ोगे भगवान तो है बैठे आप स्वीकार करो और नहीं स्वीकार करो भगवान तो आपको छोड़ेंगे नहीं अंदर में है आपका कर्म कर्मभाव आप भोग रहे हो जिस भगवान को आप तो दोस्त नहीं समझा जिसका साथ आपका अनंत काल का संबंध है इसका साथ आप संबंध नहीं जोड़ा लेकिन दुनिया का साथ संबंध जोड़ के रखे हो यहाँ तक भी तिलकमाला सब होने के बाद भी उस दिन भी बताया था किसी ने पूछे भगवान को देखे हो खूब तो तिलकमाला लगाते हो तो उसका हिम्मत नहीं कि बोले का हम भाई भगवान को देखे हैं भगवान को देखे हैं जैसे हम उदाहरण दे दे श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में बिहार कर रहे थे आप जानते हो नवद्वीप लीला उसी समय चापाल गोपाल से लेकर जितना सारे बदमाश है वो भी तो चैतन्य महाप्रभु को देखे देखे नहीं लेकिन ये देखना देखना नहीं था देखने का मतलब तत्वों का साथ देखना आंखें हैं तो देख ले, लेकिन देखने का तो तरीका होता है चैतन्य महाप्रभु को देखे हैं अंतिम में जब कुष्ट तो हो गया तो बोलते हैं जो तो आप तो अवतीर्ण हो हो उद्धार करके करने के लिए हमको भी उद्धार कर दो माँ को आंगली देगा तेरे को उद्धर करेगा कभी नहीं अब तो शुरुआत है बाद में क्या होगा देख काशी विश्वनाथ में गया काशी विश्वनाथ में भूखा भूचाल हुआ और देवी जी भवानी बोल रहे एक पखंडी आ रहे हैं इधर गंगा का पानी किश्ती में नौका लेकर पूरा वाराणसी उसको हटा दो यहां से प्रलय हो जाएगा उसको वाराणसी में ये, ये, ये उसका नोया ना नौका हाँ, तीर में ना लगे ना आए बाबा ने मैया तो देखो क्या अपराधी है इन लोगों के लिए तो कोई रास्ता है ही नहीं तो देखने का लिए जो आंखें चाहिए वो आंखें नहीं है यही बात है चंद्रमा को बच्चा देखते हैं गोदी में मैया का और मैया को बोलते चंद्रमा को दे दो और मैया बोलते हाँ दे देंगे तू तो खा ले फैले उसके बाद दे देंगे बच्चा का दर्शन है तो हम मांगे तो मैया दे सकता दे सकती है चंद्रमा को हाथ में दे दे अब मैया जो कह रही है उसके साथ मजा कर रही है उसको पक्का है जो चंद्रमा तो एक उपग्रह है बहुत दूर रहती है, है उस स्पर्श की दूर की बात कहां कहां है तो बच्चा का दर्शन है अज्ञान का दर्शन और मैया जो ये जो दुनियादारी में जो ज्ञान अज्ञान का बात तो उसको बैकिंग कर रहा है उसका माताजी का जो दर्शन है उसको पीछे ज्ञान हो है उपग्रह है बहुत दूर रहता है तो पकड़ना संभव नहीं तो काल सिद्धांत तो ये हुआ था सकल भुवन मध्य निर्धना धन्य निवसती हृदय ये सिहरेर से हरे भक्ति रेखा सकल भुवन मध्य तो वो पैसा वाला है धनी है जिसका बात भक्ति है ये बात को साबित कर दिया चैतन्य महापभु चैतन्य महापभू जब नीलाचल में लीला कर रहे थे तो जब बोले हम तो सब कोई के हाथ में नहीं खाते बोले महाराज जो लाखपति है उसका हाथ में खाते तो बोले सब है राम, तो हमारा पास तो कुछ नहीं है लाखपति कहाँ है लाखपति उसका उस जमाने में लाखपति तो बहुत बात है लाखपति तो हम लोग नहीं है तो हमारा हाथ आप खाओगे नहीं परेशान हो गए तो महाप्रभि हंसते हुए बताए आप जानते हो हम किसको लाखपोती बोलते हैं जिन्होंने लाख हरिणाम करते हैं गिन गिन के प्रेम के साथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णो हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे प्रेम के साथ बुलाओ तो ऐसा बुलाओ जैसे आपका बच्चा को बुलाने से ऐ इधर आ तो उसका नाम लेकर जब बुलाओ वो आता कि नहीं कभी कभी हम आते हैं थोड़ा बात बोलते हैं ना आपका बच्चा तो आपका बुलाने के साथ साथ वो जैसे रिस्पांस देता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसा ऐसा बुलाओ जैसे भगवान पीछा मुड़ के देखे कौन बुला रहे हैं मेरे को फॉलो माई पॉइंट भगवान का नाम जब करो ऐसा नाम करो कि भगवान परेशान हो जाए कि कौन मेरे को बुला रहे देखें तो सही कौन बुला रहे हैं ऐसे कौन बुला रहे ए? माला फेरना और भगवान को माला का साथ भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान को प्रसन्न करना ये कोई मामूली बात नहीं तो स्वयं आपका जीवा जवान पे नाम प्रकाशित हो जाएगा जोर जबरस्ती अब नाम नहीं होगा भक्त ठाकुर जी ने सुंदर एक उपदेश दिए जब गोद्र में परिक्रमा के लिए जाओगे गोद्र में परिक्रमा के लिए जाओगे जब देखोगे भक्ति विनोद ठाकुर का जो आश्रम है वृंदावन में भी हम रहते थे जब वैष्णव लोग का आदेश से पाँच छः साल से वहाँ जाके किताब का काम ज़्यादातर शुरू किया तो यह वृंदावन में हमारा आधा है वृंदावन में आधा रोद यही जगह जैगस्थान तो।, तो वो जयगा भक्ति बिनोद आसन में जब भी हम वृंदावन से जाते थे वो लोगों का नियम था मेरे लिए भक्ति विनोद ठाकुर का जो भजन कुठीर है ऊपर चढ़े वो कभी ऊपर भजन कुटीर में नहीं है भक्त ठाकुर झा गौद्रम में भग उस भजन कुटीर का ठीक यहाँ भजन का कमरा है और पहुपात यह भजन करते थे उसका ठीक बाहर में जो जगह है जिसमें किसी आदमी को घुसते उधारम रहते थे भक्तवींद ठाकुर और पहुपात का जो कमरा है उसका बाहर भक्तविंद ठाकुर जी ने कैसे भजन किए ऐसा बड़ा राधा का वो कैसे भजन किए इसको सुनोगे तो अभी तो बोलने का टाइम नहीं लेकिन भक्त ठाकुर जी ने जो किताब दिए हैं जितना सिद्धांत तो दिए हैं उस मार्ग पर चलोगे तो आपका सिद्धि इनवेटेबल उसी मार्ग पर चलना है किसी मनमानी आभार का सिद्धांत तो बोले वैशासन में बैठ के उसे सिद्धांत तो चलेगा नहीं तो उसमें भक्ति ठाकुर जी ने लिख दिया लिखा है आप लोग हाथ में सेवा करते रहो और मुख में नाम उच्चारण करते रहो जवान पे नाम को भूलो मान हा, हाथ में सेवा करो और मुख में नाम करते चलो ऐसा अगर करते चलोगे आज नहीं तो काल नाम प्रभु का कृपा आपका ऊपर हो ही जाएगा हाथ में सेवा करो आपका दिल है सेवा करने का बहुत इच्छा हमारा दो धाप ये भी इसका भी मूल्य है इसमें जो सुकृति डिपोजिट जो था आज नहीं तो काल आपको जो आपका अनर्थ है एकदम साफा कर देगा आपको वास्तव भक्ति में आनंद उतार देंगे आपको तो भक्ति में ठाकुर जी ने बार बार बताए अब हाथों में सेवा करते चलो और मुखे पे आपका जवान पे नाम उच्चारण करते चलो आज नहीं तो काल हरिनाम प्रभु आपका जरूर कृपा करेंगे क्यों नाम से बड़ा हर, नाम से बड़ा और नहीं है हरी से बड़ा हरि का नाम ये कोई गप नहीं है तो सकल काल सिद्धांत तो हुआ सकल भुवन मध्य चैतन्य महापुर प्रमाण कर दिया सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसति ही दी सी हरे भक्ति रेखा हरि का भक्ति जिसका अंदर में दिल में है उसके उससे बढ़कर कोई धनी नहीं है और हरि भक्ति का मतलब ही है हरि का नाम तो करोगे तो हरिनाम चलते रहेगा हरिनाम छोड़ के तो और कुछ है नहीं काल इस तक आया था गोकर्ण जी महाराज अभी चिंतन में हैं जो पिता तो फिर आत्महत्या करने के लिए विचार कर रहे हैं क्या किया जाए अतब वो कुछ उपदेश दिया जाए तो उपदेश के द्वारा इसका दिल में अगर प्रभाव पड़े तो अज्ञान हट जाए तो ज्ञान आ जाए तो आप उसको मन से समस्या ही क्या है दुनिया का जितना समस्या है ये दुनिया का जितना समस्या है सबका पीछे एक ही कारण है अज्ञान इसीलिए गुरुजी का वंदना करते हो अज्ञान अतिविधान से रोज ही बोलते हो ले इसके माने क्या है जिनके हृदय में गुरुजी बैठ गया उनको को किसी का हिम्मत नहीं है उसको कुछ करे गुरु को बैठना चाहिए बैठा लो तो अभी गोकर्ण अभी जो माने आपका देवा मैने वो जो ब्राह्मण है आत्मादेव जी अभी रोते रोते बता रहे कौ तिष्ठा में कौ गुच्छामी को मे दुखम बपोहित प्राणंग सज्जामी दुखे न हा कष्टो ममो संगस्थितम हमारे ये कहाँ से इतना दुख आ गया देखो कहाँ जाए किसका पास हमारा दुखों को दुख को बांटे किसका साथ तो है नहीं कोई ये सब बातें ये विलाप करते हुए जब गोकर्ण जी सुने हैं तो गोकर्ण जी सोचे कि इसको थोड़ा ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो उसका अंदर में और अज्ञान नहीं रहे और वैराग्य पैदा हो जाए बोधया मास जनक जनकम वैराग्यम परिदर्शयन तदानिन्तु समागत समागत तो गोकर्ण ज्ञान संयुक्त हो इसी समय गोकर्ण जी पिता का ऐसे अवस्था में देखा और बोधयामास जनकम पिताजी को बड़ा मीठा बोली से आपको सांत्वना देना शुरू कर दिया बोधयामास हो जनकम वैराग्यम परिदर्शयनो पिताजी को मीठा मीठा बोली के द्वारा शास्त्रों का प्रवोचन बोलना शुरू कर दिया जैसे वैराग्य पैदा हो जब चैतन्य महाप्रभु का स्तुति किया था कौन सर्वोमटो तब वो वैराग्य का व्याख्या कभी सुन लोगे जब टाइम होगा वैराग्य विद्या शिक्षा तम पुरुषो पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कि पुधिर प्रपदे कभी ये वैराग्य विद्या होता है और बाहरी दुनिया में जो वैराग्य आदमी दिखाता है वो वैरग्य का एक फोटी कोड़ी भी वैल्यूएशन नहीं उसका कोई माने नहीं है गोपियों ने इतना सुंदर कपड़ा पहनी सब कुछ किए उसका अंदर में जो वैराग्य है तुम नंगा रह के भी वो बैराग्यो कभी भी स्पर्श नहीं कर सको कभी होता नहीं वैराग्य तो अंदर में होता है एक संतो एक एक संत ऐसा होता कितना बैराग्यों लेकिन कथा कीर्तन का टाइम में प्रचार का टाइम में ऐसा बैठे जैसे राजा बैठा है पोपा जी का कहना है तुम अगर हरी कथा प्रचार के लिए जाओगे अंतर में इतना वैराग्य विराज करेगा कि दुनिया कुछ भी हो जाए आपका कुछ भी बिगड़ नहीं पाएगा लेकिन बाहर में आपको ऐसा जाना पड़ेगा बाहरी दुनिया का आदमी अभिमान है हम अगर इधर कोपिन पर के इधर बैठे कौन आएगा महाराज कहाँ से आया है बागादेश को तो ऐसा बैठना पड़ेगा अंदर में बहिर को है बहरे बाहर में दिखाने का दरकार नहीं महाराज जी का कमरा का अंदर इतना सारे पालंक है कितना दाम है कीमत लेकिन कोई नहीं जाने महाराज पालंक में कभी सोते नहीं ये ये जो चटाई बिछा हुआ है अरे हाथ जो है ये बालिस ये जानते हैं सब जो पुराना भक्त है तो दिखाने वाला नहीं है बैराग्य तो इसमें बोधयामासो जनकम वैराग्यम परिदर्शयन वैराग्य अगर आ जाए तो हो जाएगा अब वैराग्य का स्वरूप क्या है वैराग्यों का माने क्या है इसका व्याख्या होगा थोड़ा आगे चल के अब ये जो श्लोक कल हम बताया था इस श्लोक को सुन लो गोकर्ण जी महाराज महाभागवत पिताजी को समझाने के लिए पिताजी को सांत्वना देने के लिए ये बताना शुरू कर दिए असारो खु संसारो दुखी विमोक सुत कस्व धन कसो स्नेहबान जलते अनीशम न किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिना सुखम् अस्ति विरक्त स मोनेर एकांत जीविन बचेन असारह संसार खोलू खोलू मन निश्चितमेव तो पिताजी ये संसार असार है इसका अंदर भी सार नहीं है ये दुख देने वाला है इसको समझो पहले ये दुख देने वाला है बीमो कहा विशेष रूप में मोह में डालने वाला संसार आपको विशेष रूप में मोह में डाल देंगे आपको कोई नजर में दिखेगा नहीं कुछ कैसे पार हो जाए भव सिंधु और इसमें सुत कश्यो किसका सुतोष पुत्र कौन है आधन किस्सा है शंकराचार्य संकराचा, शंकराचार्य जी साक्षात शंकर है उन्होंने आज सुबह में चर्चा किया था सुंदर वेदांतों का कैसा कैसा घुमा वेदांतों का कैसा कैसा घुमा फिरा के व्याख्या किए हैं इच्छा करके भगवान का आदेश वेदांतों को व्याख्या किया मायावाद लेकिन स्वयं जो अब स्तुति किए हैं भगवान को उस समय क्या लिखे माँ कुरुधन जन जो वन गर्वम हर ते कालो सर्वम मया मयम ईदम अखिलम हित्वा ब्रह्म पदम प्रविष विदित अरे मन विचार करके देखो माँ कुरु धन जनो गर्वम हर तीन निमेशात कालो सर्वम तुम किस बात का ऊपर इतना अहंकार स्थापन करना चाहते हो तुम जानते हो तुम्हें दिखने में इतना सुंदर है काल लट्टू बन जाएगा अब आज इतना घमंड है इतना सुंदर देखते हैं तो काल क्या बन जाए कोई ठिकाना है नहीं सामने देखा कितना घुमंड है ऊंचा खानदान में है हमारे इतना सुंदर दिखते हैं इतना बिद्या है सब गया हैं सब गया उसका कोई वैल्यू नहीं है एक व्यक्ति फॉरेन से डिग्री ले आए हैं ऐसा डिग्री जो उसको आने का पहले ही एक एक कंपनी उसको ऑफर दे के रखा है इंटरनेट ने ऐसा ऐसा आपका लिए ऑफर है आप हमारा कंपनी को ज्वाइन करो वो आए भी नहीं इंडिया में अभी लैंड नहीं किए आने वाला है तो इसका इतना उसका डिग्री है जब आए हैं आने का बाद दो दिन का दो दिन तीन दिन होगा शायद उसका अंदर उसका ऐसा ब्रेन स्ट्रोक हो गया महाराज पूरा निकम्मा बन गया इज जस्ट अनफिट टू डू एनी वर्क ही कैन नॉट रिमेम्बर है एनी जो क्या एजुकेशन लेके आए वो तो गया। अब लाखों लाखों रुपया महाराज एडुकेशन में विदेश जाके करके आए हैं वो अगर एडुकेशन गया तो वो किस काम का है कोई काम का नहीं है आप कंपनी वाला उसको बुलाएगा आओ मेरा कंपनी में ज्वाइन करो अब तो बुलाएंगे नहीं लेकिन ये अगर भगवत भक्ति में हो जाए तो इसका कोई हानि नहीं होता जैसे जलंधर में अमित को देखो कैसा प्यार करता हमको वो निकम्मा बन गया बाहर में लेकिन अंतर में भक्ति जो है भक्ति कभी न स्वान नहीं है क्योंकि जड़ का जड़ जगत का जो एडुकेशन हो तो दिमाग में रहेगा और भक्ति रहेगा इधर भक्ति तो भक्ति के प्रभाव रहेगा ये जन्म में नहीं है वो जन्म में भक्ति का प्रभाव चलते रहेगा तो नौ इंद्रस्व सुखम किंचखम चक्रवर्ती न सुखम अस्थि विरक्त स्व एकांत जीवन इंद्र का सुख है इंद्र का सुख दिखाओ बार बार दौड़ना पड़ता है स्वर्गों में चढ़ाई कर दिया बलि महाराज ये सब भागना पड़ता है महाराज अपना पत्नी को भी कोई सहारा देना संभव नहीं कितना बार ऐसा हुआ तो इंद्र का कोई सुख नहीं नौच च इंद्रस्व सुखम किंचखम चक्रवर्ती न चक्रवर्ती राज जो है उसका भी कोई सुख नहीं लेकिन सुख तो एकमात्र किसका है सुखम अस्थि विरक्तस्य जो विरक्त हो गया मैंने संसारी भोगों में जिसका उपरति हो गया बस और नहीं चाहिए महाराज खूब देख लिया ऐसा अगर आ गया विरक्ति सुखम अस्थि विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवेना मुने मुनेर एकांत जीवेना जो भगवान की कथा छोड़कर दूसरे कथा बोलते नहीं है उसको मौन मुण, मौनो बोला जाता है मौनों हमारा रखने का कोई नियम नहीं है लेकिन अगर कोई रखे, तो उसका पीछे रहस्य है कि कंटिन्यूसली वो भगवान का कथा बोले। अगर जवान खुले तो बहुत आदमी आना भजन हो गया सारा टाइम चलेगा ना जाम सब ये पूरा नियम चलेगा पाँच पाँच घंटा भगवत का मूल पाठ सब कौन करेगा ऐसा समय अगर फजुल चले जाए तो इसमें भगवान का कथा बोलना माना नहीं है दुनियादारी का कथा से विश्राम लेने का नाम ही मनोना सुखम अस्ती है अटेंशन प्लीज योर अटेंशन प्लीज योर अटेंशन प्लीज पांच दस मिनट के लिए आते हो इसमें ही अगर अटेंशन चले जाए तो किस काम का तो न च इंद्रस्व सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्ती नहा सुखम अस्थि विरक्त मुनिर् एकांत जीविन जिसका एकांत भाव आ गया भगवान में गुरु वैष्णव में विश्वास भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अंतिम तक तो एक कीर्तन को दोहराया वैष्णव विश्वास विद्धि हो खाने खाने वैष्णव कभी हमारा मंगल नहीं करेगा वैष्णव को उपदेश नहीं देना है जो उपदेश देने जाएगा उसका तो सत्यनाश हो जाए वैष्णव का भी किसी को अभिशाप नहीं देते तुम्हारा अंदर में उसका लिए मंगल का भाव है कि संतों का अंदर में उसका लिए मंगल का भाव संतो जानता है कब पिटाई करे कब उसको गोदी में ले वो जाने ऐसा विचार करना तो गलत है इसमें साबित नहीं होता भक्ति हुआ हुआ है भक्ति जब आएगा तो अंतर वो तो झांकी उसको समझ में आएगा ऐसा विचार है साधु संतों का पक्का जो है भक्ति में प्रतिष्ठित आचरण में उनका अंदर में क्या भाव है क्यों इसलिए बोल रहा है समझ में नहीं आए हमको आम अगर उसको उपदेश देने जाए तो हमारा ही खूब नुकसान हो जाए हमसे उसे संतों से हमारा अंदर में ज़्यादा प्रीति है ज़्यादा करुणा है तो ये तो वो तो नीचा दिखाया साधु संतों का करुणा नहीं है हमारा करुणा ज्यादा है ठीक नहीं तो ये गोकर्ण जी महाराज पिताजी को बताएं, जो मुंश्ञानम प्रजारूपम मोहतो नर के गतिपतिष्वती देहो अयम सर्व त्यक्ता बनम्रज मुच्ञानम प्रजारूपम तो अज्ञान जो है इसको छोड़ो अज्ञान ही तो सब सबसे बड़ा मूल समस्या है अज्ञान मंच अज्ञानम प्रजारूपम ये हमारा पुत्र है ये गलत रास्ता भी जा रहा है हमारा खानदान को उजाड़ देगा ये सब चिंता क्यों है कौन किसका लड़का है मंच अज्ञानम मंच मतलब त्याग करो ये सब हमारा पुत्र है हमारा परिवार है सब चिंतो छोड़ दो और छोड़ दो एक मुहूर्त में एक पल भर लगेगा संसार से आपका मन हट जाएगा लेकिन हटना संभव नहीं क्यों उतना कीपा कहां आ रहा है मुंशाज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरक की गति अगर मोह ज्यादा हो जाए तो नरक में गति हो जाएगा अनिपति सति देहो अयम आपको तो जानकारी है ही है शरीर तो आज नहीं तो काल आपका जाएगा निपति सति देहो अयम सर्वम त्यकता वनम्रजह वन बन में चले जाओ अब वन में जाने का व्याख्या तो हमने बताया था यहाँ बताया था कि मालूम नहीं है वन का व्याख्या भगवान जी ने किए हैं भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को बताए वनम तू सात्विकम वासम राजसम ग्राम उच्चते तामसम दूत सदनम हैं वन में जाने का मतलब है सात्विक वास अर्थ साधु संतों के साथ रहो दो मिनट रहते हुए भी मुश्किल हो जाता तो हर भगत संगे में कैसे रहेगा ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी जब जब भगवान के चरण में खमज अर्चना किए तो बार बार बोले तो हमको एक काम करो स्थानीय स्थित स्तुतिगतुवांग मनो भी हमको ऐसा करो सन्मुखरी भवदीय वार्ता साधु का सत सतम मुखरित तो। सन्मुखरी तो मतलब संत महात्मा का मुखार से पिघला हुआ जो बाणी है भगवत बाणी अपना उपलब्धि वो कोई भाषण नहीं देते अनुभव के बाद बोलते हैं उसी समय क्या करे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारा सन्मुख रीतम भवदीय वार्तम भवदीय मन आपका ही आपका आपका परिकार का जो कथा है अमृतमय वो स्थानीय स्थित स्तिकताम तोनुबांग मनोभी ऐसा नहीं कि बैठा पाँच दस मिनट चल गया ये कथा सुनना नहीं है कथा तो वो है संसार चूल्हे में जाए संसार वो तब तो हिम्मत है वो सूझे कथा सुनने वादे सारे दुनिया भी है कथा भी सुनो नाटकबाजी है कथा कुछ नहीं है एक एक कथा सुनने वाला हमने देखे हैं पागल का माँ पे वो सब देखो तो पागल हो जाओ ये कहाँ है अभी ये दुनिया में सिर्फ गुरु जी गुरु जी, जी बोलने से हो जाएगा गुरु तक तो कृपा तब हुआ है समझिए जो जब हर गुरु वैष्णव का हृदय का भाव को समझिए नहीं तो गुरु कृपा नहीं हुआ है गुरु कृपा ऐसा संभव नहीं है तो यहाँ जो है बताया कि देखो संत महात्मा का मुखार से जो कथा भी पिघलते हुए निकलेगा हमको भगवान ऐसा करो स्थाने स्थित अर्थ साधुगंश शाकाशे स्थित विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद आदि टीकाकार सब बताएं ये ब्रह्मा जी जो स्थानी स्थित स्वत्यम तो नुबांग मनोभी काय मन वाक्यो तीन स्वतःगताम श्रुतिगतम ये कथा को कान बीवर में सुने श्रुतिगतम तनु तो ब मनोभी काय मन वाक्यो लगा कर हैं और यहाँ प्रार्थना में बताएं साधु संदों का सामने हमको राखो ठाकुर वृत्तासुर भी बताएं कहाँ कहाँ सब एक एक है सब सिद्धांत सारे तमाम दुनिया का तो पहले जो सिद्धांत बताया वही में आ गया वही सिद्धांत आया ना आपका लिए श्रवण कीर्तन अभी साधन है लेकिन जो पहुंचा हुआ संत महात्मा है उसका लिए साधन स्वयं साध है वो सिद्ध राधा रानी गोपियों जो हैं वहां भी चल के आप देखोगे भगवान चले गए मथुरा बाहरी दृष्टि में वो बोलते तो भगवान तो गया है तो वो भगवान तो नहीं बोलते कृष्ण तो गया है लेकिन उसका कथा उसका जो चिंतन है वो तो रह गया वो तो छोड़ नहीं सकता कृष्ण तो गए मथुरा लेकिन हम कैसे भगवान का जो उस भगवान तो नहीं बोलते कृष्ण का कथा कहजे तैग करे कथा हमारा लिए त्यज्य हम चाहते हैं कि कृष्ण को भूल जाए लेकिन भूलना संभव नहीं होता उद्धव जी आके जब उपदेश दिया कि आप ज्ञान मार्ग में चलो तो वो भगवान वो सिद्धांत तो आ जाएगा आपका ज्ञान आ जाएगा तो आप तय दोगे तो हैरान हो गया जो माधा बोले अरे उद्धव क्या बोल रहे बगवास ऐसा कुछ रास्ता बताए कृष्ण को भूल जाए नहीं भूलने से हमारा खटिया खड़ा हो गया ऐसा हालत है तो ये सब विचार सुनोगे सही ढंग से सुनोगे तो हृदय में कभी भी काम नहीं आएगा दादा परदादा बोल के गया ये नहीं करना है वो एसी में लगा हमारा पऊपा जी एक तो सुंदर उपदेश दिया है उपाख्यान में ऐसा भी बुद्धि कम बुद्धि वाले आदमी होता है एक पंडित जी उसका जो एक कुआ था खोदा हुआ था बाबा पर बाबा का बहुत दिन का वो कुएँ जो है उसमें अभी पानी अच्छा नहीं आ बहुत खराब हो गया लेकिन पंडित जी का कहना है तातोस्व कुपहा पोहपात का ये लिखा है पौपात का लिखा पोहपात मजाक में लिखे हैं जो ये पंडित जी बार बार यही बोलते कभी आदमी बोले महाराज कुप तो खराब हो गया इसको फिर से कटाओ नहीं तो उसको बंद करके बगल अरे महाराज क्या बताए तातोस्व कुपहा ता तो हमारा बाबा पर ये करके गए उसको कैसे भूले हम उसी का ही पानी खिएंगे अरे तुम्हारा पेट खराब हो गया कोलेरा हो गया मूरख है तुम पंडित है ऐसा ही पौपा जी बोलते वो सुन के आया उसी को दोहराते हैं उसको विचार ही नहीं है विचार तो तब आएगा तरह तरह का विचार सुनेगा बैठ के वो तो ध्यान नहीं देता गुरु को रक्त मंश का एक आदमी समझा जबकि सिद्धांत तो है जो अपराखिक जगत का हरिकथा का, का एक आनंद सरोवर है वहां से सिद्ध महात्मा का जबान पे उतर आते हैं ये अखंड रस है और का को काट के ये गुरुजी का कथा ये इसका तो ये एक तो एकदम मूर्ख का बात ये गुरुजी का कथा ये ये संतों का भारती महाराज जी का कथा ये नहीं सुनना है क्या बात है कहाँ से सब सुरा से कौन बोला लाओ सिद्धांत तो सुनाओ हरिकथा जो वास्तव हरिकथा होगा ये जो है ये तो उसी जगह से उतारते हैं हरिकथा के अखंड रोस है वो उतारते हैं तुम्हारा सामने तुम उसी को काट काट के पीस पीस कर रहे मूरख कहीं का कहां से आए हैं कभी सुने ही नहीं गौड़िया वैष्णव का संग नहीं किए अब गौड़ियों बोल के परिचय दे रहे हैं। एक एक हमको तो शरम आता है ये जो है राधा रानी वो आप आगे चल के देखोगे वहां बार बार वहां रो रो कर कहते तब कथातम तप तीवन कविविड़ीतम कलम सापहम ये जो श्लोक सुनोगे तो यह क्या है भले ये कृष्ण को बोलते हैं तब कथातम क्या है तबो कथा अमृत स्वरूप तब कथा क्या अमृत स्वरूप वो तो कृष्ण गए मथुरा लेकिन कथा को त्याग नहीं किया जाएगा वो तो पूरा नस नस में खून में बैठ गया ये कथा ये सिद्धांत तो है ये गौड़ी समाज का विचार है सब बंद करके रख दो और हल्ला गुल्ला करो ये भक्ति नहीं है ये भक्ति नहीं सब बंद कर दो ये सिद्धांतों चर्चा में सब बंद करो हा हरी बोल हरी बोल करो सब ये सब नहीं बोला महाप्रभु ये सब सीखा नहीं है कहाँ से सीखा तो यहाँ जो है मुंश ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति अनिपतिश्यति देहो एयम सर्वम त्यक्ता वनम्रज तो वन में जाने का जो विचार उठा रहा है कौन वो कर्ण जी इसका मतलब ये नहीं तो वन में चलेगा जा वन में जाने से समस्या समाधान हो जाएगा आपका जो विचार अभी है अभी आपको उठा उठाने जंगल में रख के वही विचार तो रहेगा मन तो आपका साथ ही जाएगा तो बन में जाने का अर्थ तो हमने बताया अभी भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताएं बन में जाने का मतलब है साधु संघ में रहना बनम तू सत्यम बासम वन मतलब साधु संघ में रहो हरी कथा सुनो सब छोड़ दो हिम्मत है तो सब लाथी लगा के आ जाओ बहुत बहिरा को देखे हैं और यहाँ जो है गोकर्ण जी बार बार जो यहाँ जो है अभी पिताजी रोकर पुत्र का पुत्र तो है ही है महाज्ञानी महा, महा भागवत तो यहाँ बता रहे अंधकूपय स्नेहो पास बद्धो पंगु रहम सठ कर्म ना पति नूनम मामुर दयानिधे आप पिताजी शरण में आए जब दो चार शब्दों आया कान में वो तो महा भागवत है तो रिएक्शन तो करेगा ही आप मन में आया आप बोलता है अंधकूपे स्नेहो पंगु बदम सठो हम सठ है विषय को लेके विचरण किया इतना हमारा हाथ में हथकड़ी लगे हैं कर्मणा कर्मणापति तो नूनम ये हमारा ही कर्मफल है जैसे शुरुआत में शुरू किया पोपा जी ने बोलते हैं जी अपना कर्मफल के अनुसार जिस अवस्था में आप अभी रह रहे हो इसका लिए कोई प्रोटेस्ट मत करो जय विधि राखे राम तय विधि रही हो और सीताराम सीताराम सीताराम राधेश श्याम राधेश श्याम राधे यही सिद्धांत तो ये जो अंधकूपे संसार को अंधकूप का साथ तुलना किया बाहर निकल कर का रास्ता नहीं स्नेह पास स्नेह जो है आपका साथ आपका बेटा बच्चा इसका साथ रोशनी देखे कोई बंध के रखा है यही एक मजे के बात है किसी किसी को सीकर लेके रस्सी दे ले के बने नहीं है लेकिन ये बंधन इतना टाइट बंधन है मुने रोपी दुस्तैजो भागवत का सिद्धांत तो है मुने रोपी दुस्तैजो कई भी जाओ या पुत्रो परिवार के लिए महाराज कौन सी बंधन है लगा है ना तो ये बंधन देखा नहीं जाता ये माया का बंधन है तो ये जो है अंध स्नेहो पास बद्धो पंगु रहम सठह और अपना कर्म फल के अनुसार ही आप समझ में आया पिताजी को तो अपना कर्म फल के अनुसार हमको ये अवस्था मिला किसी को दोष देने वाला नहीं है गोकर्ण जी अभी सुंदर उपदेश दे, दे रहे हैं देहे अस्थि मंगसर धीरे अभिमतिम त्यजोतम जया सुता दी ममतां विमुंचो सहज है समझ में आएगा जयासुता खण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठो कितना सुंदर बोध देखो बच्चे देखो ये जो रक्त ये जो रक्त मांसों का शरीर है इसमें जो अभिनिवेश है इसमें जो अभिनिवेश है इसको तय करो ये अविद्या अस्मिता अहमिता ममता अभिनिवेश ये सब बंधन के कारण गांठ ये धुंधुकारी को जो मुक्ति हो जाएगा फिर देखोगे कैसे मुक्ति दिलवाया कि एक एक करके गांठ काटके के निकल जाएगा तो देहो अस्थ औथि हड्डी खून और सब ये जो मर्जा सब लेके जो शरीर बने हुए हैं, इसमें हम ये हम है ये बुद्धि पहले से करो ये शरीर तो आप नहीं हो ये तय करो फिर अभिमतिम तेजो तम और जाया सुता दीशु सदा ममता विमुन ये पुत्र परिवार सब भागो ये सब सब कोई किसका नहीं है आर हर वक्त पिताजी ज्ञान का चक्षु उन्मिलन करके देखना शुरू कर दो पश् निसम जगद इधम क्षणभंगष्ठम भक्ति ठाकुर सुंदर कीर्तन में बताते हैं जहां रखी बारे चाहे तहां नहीं था भाई अनित विनीश्वर संसार भक्ति मेर ठाकुर जो हम रखना चाहते हैं। लेकिन टिकते नहीं शरीर को मजबूत रखना चाहते हो ना फिर भी जब शरीर आपका बात मानता नहीं शरीर का ऊपर आपका तो कहना चलता नहीं तो शरीर आपका नहीं है जो आपका है तो आपका कहना बनेगा शरीर आपका कहना मानता नहीं तो पश्चानिषम जगदिन खनहंग बड़ा बड़ा ऊंचा बात है पहुपा जी बोलते थे ध्यान से सुनना पहुपा जी बार बार बोलते थे जो लोग भजन करते हैं जो लोग विशेष करके जो तैगी बनते हैं तैगी बन के आए हो वो लोग संसारी दुनिया का जितना आदमी है, उन लोगों के पास हो सके बहुत बहुत पैसा है बहुत सौ सुविधाएँ हैं उसको देख के तुम दुखी हो जाओ कि हमारा पास भी ये होता तो ये संत तो नहीं है पोपा जी बोलते थे संसारी लोगों का जो सुजग सुविधा है उसका सुंदर्यी पत्नी है बेटी है सब कुछ है इसको देखने का साथ साथ तत्व जो संत है वो विचार करे महाराज क्या लेकर ये सब जी रहे हैं क्या लेकर जी रहे हैं ये तो उसका पल पल में कष्ट है पल पल में दुख मिलता है इसलिए पहुभाजी ने बताया संसारी जितना आदमी उनको सुखी दिखने का बदले में आप अगर झांकी लगाओ ठीक से देखो कि उन लोगों का जिंदगी में दुखी दुख इसको अगर एनालिटिकली विचार ना करो तो तुम्हारा सन्यास और ब्रह्मचारी का खेल दो दिन में खत्म हो जाए हर वकत पश्चानिषम जगदितम क्षणभंग निष्ठम एक संत महात्मा तो विचार करते एकांत में हरे महाराज कहाँ जाए अनंत ब्रह्मांड में किस काम के लिए ठाकुर जी लाए हैं क्या करना है उसको तो कभी दिल में भेदभाव कभी नहीं रहता कभी शत्रु उसको मारने भी आए वो भी उसका पास आ जाए उसको बैठाएगा उसको मंगल का चिंतन करे कभी हो ही नहीं सकता जिसका दर्शन खुल गया है हर वस्तु में भगवान भगवत दर्शन है जिसको तत्व ज्ञान गुरु कृपा के द्वारा भरपूर पकोड़ी दोगे उसको तुम अज्ञानी समझते हो वो गलत काम किया सिद्धांत विरुद्ध तो काम किया कहां से सब विचारा था तो ये जो है पश्चानिषम जगद इदम क्षण भंग निष्ठम बैरागौराग ऋषिको भवभक्ति निष्ठो ये बड़ा उपदेश है जो वैराग्य विद्याण अभी सर्वर्थ का जो श्लोक ये उसका व्याख्या होगा कभी यही उपदेश दिया वैराग्यो राग रसी को भवभक्ति निष्ठ वैराग्यों का जो रस है कब मिलता है हम पहले भी बता दो दिन पहले बिना रस कोई जीना नहीं चाहे जीना चाहे एक सांप भी है उसको भी रस मिलता है तब ना जीता है उपनिषद बोलता है बिना रस कोई जीना नहीं चाहे लेकिन रस का भेद है आप एक किस्म का रस मांगते हो वो एक किस्म का रस मानते हैं रस का भेद है अपना संस्कार कौन सा रस और जब अपरागित रस मिल जाए तो कहना ही क्या है? तो ये रस को तो देख लेंगे यार अभी जड़ो रस में है इसलिए कि अपराकी उसको नहीं मिला तुमने चालीस साल गुरुजी का संग किया है तुम ऐसा बोलते हो इनका आप जिंदाबाद जैसे बोलते ऐसे जैसे ऐसे ही है तुमने गुरुजी का एक पल भर का वास्तव संग किए हो गुरुजी का स्वरूप का आपका अंदर पता चल गया गुरु का बांगमय जो मूर्ति आपको समझ में आए तो इसी को बोलते हैं साधु सन इसको बोलते गुरु जी का संग गुरुजी का संग सोया था गुरुजी इतना बात किया क्या किया ये गुरुजी का संग नहीं हुआ गुरुजी का संग है तुम्हारा उपलब्धि में आया गुरुजी का स्वरूप उपलब्धि में आया तो हो गया तुम इसमें भेदभाव नहीं करोगे ये सिलो भक्तिवल्लभ तत्व सिमा अलग है ये हमारा गुरु अलग है ये नहीं करोगे क्यों आपको मालूम है बार बार हमने अलग अलग हरिकथा में बताते हैं जो एक ही गुरु तत्व अखंड गुरु तत्व वो भिन्न भिन्न रूप धारण करके आए भेदभाव करो तो आपका नरक में जाने का रास्ता जल्दी हो जाएगा जल्दी इतना जल्दी शास्त्रों में विचार है शास्त्रों में विचार है इतना जल्दी नरक में जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है साधु गुरु वैष्णव कहता खेला करो इतना जल्दी और जल्दी भगवान के पास पहुंचना है वो भी एक ही रास्ता है साधु गुरु वैष्णव आप क्या करोगे दोनों का एक ही उत्तर है नरक में जाना चाहते हो ऐसा साधु संग करो वैसे उसमें नरक हो जाए क्योंकि उसको तो दोष दर्शन करेगा ही है महाराज जी ऐसा क्या मैं वो तो करेगा ही और ठाकुर जी मजा चका देंगे <laughs> वो चला जाएगा और जब वही संग इसलिए साधु गुरु वैष्णव सबको को आने नहीं दे वो जाने जब गुरुदेव भागवत में एक एक श्लोक है एवं गुरुपनिक भक्त्या विद्या कुठरे न सिन धीरो बिवृश जीवा स्वयमयम अप्रमत्व संवृश्यो आत्मनम अथो तैज ये सब श्लोक सुनोगे कभी विचार यहाँ भागवत में बताते हैं गुरुदेव तात्मा जब गुरुदेव गुरुदेव तात्मा जब नहीं बनोगे गुरु का शरीर में स्पर्श करना तो दूर के देखने का भी तुम्हारा अधिकार नहीं देखोगे तो क्या देखोगे गुरुजी का हार्ट अटैक हुआ है अरे गुरुजी का कभी हार्ट अटैक होता है गुरुजी का हार्ट में किस््णो बैठा हुआ है अरे तो हैरान की बात है गुरुजी का हार्ट में कृष्ण बैठा हुआ है किस्णो ही उस कृष्णो बोलते ये हमारा हार्ट गुरु वैष्णव इसलिए गुरु जी हमारा शिला भक्तिपूर्ण तुरी महाराज एक किताब लिखे थे उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था अमेरिका से प्रकाश हुआ था हार्ट दार्ट ऑफ कृष्ण कृष्णो का हार्ट है गुरु गुरुजी को जब 100 साल का उम्र में डॉक्टर आया ऐसे देखने के लिए कैसा है बोले महाराज आपका हार्ट का हार्ट का स्थिति ऐसा है मानो कि 12 साल का उम्र का एक लड़का है इसने साधु गुरु पुस्तक खूब घी माखन खूब खाए कचर के कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा उसका हार्ट ऐसा ही है और बाकी आदमी वार्निंग देते महाराज आपका उम्र ऐसा हुआ है अभी घी फी सब कम कर दो ये कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा कहाँ से कोलेस्ट्रॉल आएगा कुछ नहीं आएगा उसका दिल ऐसा मजबूत है तो वो भक्ति में मस्त है उसका कोई इतना आनंद है आनंद के द्वारा कोई टेंशन नहीं तब ना हार्ट अटैक हो कुछ नहीं है गुरु सब लीला करते हैं तो वैराग राग और उसी को वो बाबा समय तो हो गया बैराग्य तो दो पल बोल के छोड़ेंगे कल तो ये जो ये जो है महिमा इसका विराम हो जाएगा लेकिन परसों जब शुरू होगा फिर भी हमको थोड़ा बहु महिमा बोल के ही भागवत शुरू करना है नियम है हमने तो समय बचाने के लिए पहले से तीन दिन से आज सुबह में भी बहुत सारे गहरा चर्चा शुरू कर दिए तो ये समय बचाने के ज़्यादातर कथा हो जाए अच्छा है तो ये बैराग्य राग और ऋषिकोभाव भक्ति बैराग्य कब रस होता है जब भक्ति रहता है भक्ति ज्ञान वैराग्य तीन का एक ही जगह स्थिति है परशु हमने बताए थे और यहां एक अद्भुत उपदेश दिए हैं ये हैरान की उपदेश <laughs> कोई आदमी समझ में नहीं पाएगा गोकर्ण जी बोलते धर्मम भजस सततम लैजो तेजलोक धर्म धर्मम भज स सततम तेज लोकधर्मा से जहि काम तीष्ण देखो भजन धर्म भजस्व सतत त्यज लोकधर्म जो, लोक जो भगवान जी ने बताया जो अंतिम में मेक भज सर्वधर्मा परज ये यहाँ तो सर्वधर्म यह तो सर्वधार्मान पर जो मामिक नंबर जो इसका जो माने है इरा जो है धर्मम भज सशतम तय जो लोक धर्म नहीं की मान्य जितना सारे लोक धर्म वेद धर्मो जितना सारे समाज धर्मो तुमको बंधन में रखे हैं सब तय दो बोले महाराज अपराध नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा जब आप भागवत धर्म को आश्रय करोगे तब आपका कुछ नहीं होगा नहीं तो आपको एक एक बात का पेनल्टी देना पड़ेगा क्यों आप पत्नी को तय दिए पुत्रों को तय दिए किस लिए तुम्हारा तो भक्ति आया नहीं तू तो भगवत धर्म जाजन नहीं कर रहे हो तब तो दोष होगा लेकिन ये भगवत धर्म परिपूर्ण रूप में आपको आश्रय करे भगवत धर्म को तब तो भगवान बोलते पूरा जुआ हमारा उपाय तुमको कुछ कर्तव्य कर्म कांडों बहुत सारे बाकी रह गया कु नहीं इसके लिए आपको कोई दोष नहीं होगा कोई भी कर्तव्य आपका अधूरा रह गया तो इसके लिए आपका दोष नहीं होगा इसका सिद्धांत तो नारद जी भागवत में सुंदर है बताए कभी हम चर्चा करेंगे तो धर्मम भजस्व मतलब कौन सी धर्म करे धर्मम भजस्व बोला एक तो, तो कुछ नहीं बोला पर इसका बाद ही सत धर्मम भजस्व सततम तय जो लोक धर्मा सततम एक एक शब्दों में बहुत गहरा माने हैं सततम माने नित्य अब महाराज यदि नित्य हम जाजन करें जिस धर्मों को वो धर्मों का अगर स्थिति नित्य नहीं है तो हम नित्य कैसे करें फॉलो माई पॉइंट बहुत दिमाग लगा के विचार करने का जी आपने बोल रहे है को नित्य सततो ऐसा करो इस भजन करो सततो मतलब जिसका कोई विनाश नहीं है तो सततो हमको ये धर्मों को जाजन करने के लिए जब बोल रहे हो तो जरूर इसका पीछे रहस्य है धर्मम भजस्व सततम मतलब जो धर्म बताते हैं वो भी शाश्वत है नित्य है नहीं तो आप सतत तो कहो कैसे बोलोगे जो धर्म आज है कल नहीं रहेगा तो सतत तो ये बात तो नहीं चलेगा नहीं तो एक एक शब्दों में वृंदावन में बहुत गहरा विचार होता है वो लोग डूब जाते हैं कथा में ये भागवत महिमा ही चलेगा पंद्रह दिन बीस दिन एक महीना पागल बन जाता है सुनते सुना महाराज धर्मम भजस्व भजस्व सततम ते जो लोक ये लोक धर्मो वेद धर्मो जितना सारे समाज धर्म सबको त्याग दो आज सेवस्व सदपुरुषाण महाभागवत महापुरुष जो है इनका सेवा करो जो ही काम तृष्णा काम का जो तृष्णा है जब तक इसका निर्वापित जब तक ना होएगा आपका अंदर में जलन तब तक आपका आनंद नहीं होगा परिपूर्ण आनंद नहीं होगा तो फिर कल हम ये बात को बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे सुंदर कैसे प्रेजनी से धुंधुकारी को मुक्ति मिला था ये बात काल होगा विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदो विपदो हो विस्वरण विष्णु संपदो नारायण श्रुति बांछा कल्प दुर्वश्य के बासिंद पथितान पावन भो वैष्ण भमो न